सब्न कथम व्यवहार गोचर में आशंक्य तृतीय पदार्थ सदैक स्वभाद ना आत्म विपर्ति सदक स्वभा प्राणादिभा अदयन सदूप अदया कल सदूप आत्म से कल सद आत्मा है अधिष्ठान सदात्मन प्राणादी कदूप आत्म अधिष्ठान ठीकता न सताव अवकल प्राणाधिक पदार्थ कल्पित है अधिष्ठान सत्य अधिष्ठानिक सत्ता से ही अध्यस्थ की सत्ता है अध्यस्थ की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त नहीं है अधिष्ठान सत्ताया प्राणाधिभावान सत्य नहीं की सत्ता से ही प्राणाधिभाव में सत्व से कल्पिता सत्ता न अवकल्पित है कल्पितों की अतृथक सत्ता नहीं अधिष्ठानिक सत्ता ही दिखती है ऐसा अधिष्ठान अपेक्षा नियमा भारत इतिहास <coughs> कल्पितों की अधिष्ठान अपेक्षा इसमें कोई नियम नहीं अधिष्ठान के बिना भी कल्पित हो जाए इस शंकाओं से कहते नहीं ही निराशपदा काचित कल्पना उपलब्ध कोई भी कल्पना निराशपद नहीं होती अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं होती अधिष्ठान की अपेक्षा है सर्वलना साधिष्ठान दृश्य थे या विकना साधिष्ठान सर्वकनाधिष्ठान सही नसत्षा आरेपितेदाभासधिष्ठान नहीं सी अठान असत यदि शून्य विबौलोक शून्य ही इसमें तो सब कुछ कल्पित है यदि असत अधिष्ठान होता तो के साथ उसकी अनुभूति होती जैसे मृत्यु से बना गया घट शराव तो सुवर्ण से बना गया जितने भूषण सब सुवर्ण जितने आरोपित है सब सतिष्टानिक सत्ता उसमें लिखती है यदि शून्य में अध्यस्त होता असत्य में तो आकाश आदि में सर्वत्र असत्य की अनुभूति होनी चाहिए असत अधिष्ठान तो न आरोपित तो अनु आरोपित तो के साथ उसका अनुवेद तो उसकी अनुभूति नहीं होती इसलिए अधिष्ठान नहीं होगा आरोपित तो सर्पा आदि के साथ अस्ति सदरूप अस्तित्व का अनुवर्तन है इसलिए सर्को अस्थि माला अस्ति भूक्षिद्रम अस्थि अस्थि अति प्रयोग करते तो अधिष्ठान सदरूप है रज्जु अधिष्ठान यदि असत रूप होता है तो अध्यस्त में सर्वत असत असत सर्को असन ऐसे होना चाहिए आरोपित्व के साथ अनुवेदन नहीं होता है इसलिए अधिष्ठान असत नहीं है सत अधिष्ठान इसलिए तद अनुवेदा तो सत्ष्ठान समय आरोपित्य के साथ है, अनु अनुवेद होने से ही अनुभूति अनु होने से ही अधिष्ठान सत्ष्ठान मानना पड़ेगा तथा वस्तु प्राणादिभावान वस्तुत्व असत्य सतिकलिता सत्यन व्यवहार सिद्ध प्राणादि पदार्थ वस्तुत्व अविद्यमान अविद्यमान होने पर भी सत्से व्यवहार होता है क्योंकि सत्य कल्पित सत्य कल्पिता ना सत अधिष्ठान उसमें कल्पित होने से अधिष्ठान की सत्ता से ही प्राणादि में सत्यो व्यवहार होता है राज्य में सर्प नहीं है राज्य अस्थि इसलिए राज्य की सत्ता सर्प में दिखती है सर्प अस्थि का सत्य न्यवहार करते हैं कल्पिता प्राणादि भावानाम सत्य न्यवहार सिद्धि हो जाएगी वास्तव अपनी नहीं होने परेबे अधिष्ठान सत्ता से सद व्यवहार होता है चतुर्थ चतुर्थप चत का अतः तस्मात्वता शिवा अतः सेन सर्वलनास्पद्वा अवयस अभ्यचारा सकलना का आस्पद अधिष्ठान है सेन अभिष्ठआत्म शम अद्वस्त सर्वत्यात्म है उसका व्यभिचार नहीं होने से कल्पनावस्था में भी कल्पना अवस्था में भी अधिष्ठान का व्यभिचार नहीं अध्यस्त के साथ ही अधिष्ठान का अनुवर्तन होता है अनुवेद होता है कल्पना अवस्था में भी अधिष्ठान अव्यय ऐसे ही है सर्पभुष रुद्र आदि जितनी कल्पना करने पर राज्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है ऐसे ही रहते कल्पनावस्था अद्वैता शिवा शिव कल्याणशा स्वती विशेषण संस्कृत व्यभिचारांगीकारा सर्वनास्पद्त्मस्वूपत व्यभिचार नही अभिष्ठ का स्वरूप व्यभिचार नही अध्यस्त संश्रेष्ठ में व्यविचार है अध्यस्त के साथ अधिष्ठान का संसर्ग संसर्ग का तो संबंध यहाँ संबंध है तादात में एक रूप का अध्यस्त अधिष्ठान के संसर्ग तादात में संसर्ग संबंध वास्तव नहीं अध्यस्त सर्व अधिष्ठान रज दोनों का तादात में नहीं हो सकता है वो तादात्म अध्यस्त आध्यात्म अद्धिस्� संसर्गे। संसर्गे ही संसर्ग संसर्ग विशिष्ट को संशिष्ट कहते हैं। सर्प संश्रिष्ट राज कल्पित है क्योंकि संसार का जब अध्यक्ष है संसार का विशिष्ट वास्तव कैसे होगा संसार का विशिष्ट व्यभिचार होता है जो सर्प नहीं दिखेगा तो सर्प संश्रिष्ट अधिष्ठान भी नहीं दिखेगा अधिष्ठान राजुत्व तो दिखेगा सर्प संश्रिष्ट सर्प ताजात्म नहीं दिखेगा तो व्यभिचार हुआ भ्रम काल में सर्पसंश्रिष्टत्व अधिष्ठान का ज्ञान होता है अयम सर्प सर्पोयम और सर्पभ्रम बाध हो जाने पर हो तो सर्पोयम ऐसा बाहर नहीं होता सर्पसिष्ट अधिष्ठान नहीं रहा अधिष्ठान सदरूप से रहा इसलिए संश्रिष्टत्व उसका व्यभिचार देव। होता है संश्लिष्ट व्यभिचार मानने के लिए श्रेनि विशेषण से नीति से न आत्मा अद्वे अव्य अपने स्वरूप तो व्यभिचार नहीं होता है संशिष्टेण व्यभिचार होता है तो संशिष्टूपे व्यभिचार अंगीकारा विशेषण दिया कल्पना राहित दशाया में अद्विता शिव इतनी आशंक्य शंका करके जो कल्पना है नहीं है, उस समय तो अद्वय है वो शिव स्वरूप ये तो ठीक है कि कल्पनावस्था में कैसे अद्वैता है इतना श कल्पना कल्पनामीवत्व मिथ्य कल्पना ही कल्पना अवस्था में अभीस्थान असीवनी अद्वैसीव कल्पनामी लिखा कल्पना अशीवा कल्पना बहुवचन कल्पना अशीवा कल्पना ही अशीव शाही अशातर वही उपद्रव वह सब अठ राज्यसपा दिवत त्रासाधिकारिण्य ता कल्पना है रज सर्प आधिपत त्रासादिकारिण्य इसे रज सर्प तो भयकारिणी इसी प्रकार त्रासादि भयकंपादि जन जनी है कल्पना त्रासादि में आदिपद दिया त्रासादि के आदि शब्द ना हर्ष शोक आदय गृहंध कभी हर्ष का कारण होता है कभी शोकों का, का कारण होता है शक्ति में रजत देखा बड़ा हर्ष हो गया रजत मिल जाएगा को होता है नहीं मिलता है यदम अद्वैता शिवेट तदुपादय अद्वैताशिव अद्वैता अभिया अतः सही शिवा अभया है शिव कल्याण किंच किमीद नातम आत्मनता सिद्ध्य स्वातंत्रेन वेक्तनाभूत तो दिखता है उनकी प्रती होती तो द्वैत वस्तु सिद्ध कैसे होता है आत्मा तादात्म्य आत्म तादात्म्य में, में सिद्ध होता है द्वैत वस्तु अर्थात स्वतंत्र सिद्ध होता है स्वतंत्र सिद्ध होता आत्म तादात्म्य ने कहेंगे तो अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति प्राण आदि में है द्वैत में और तो कहें तो स्वतंत्र कहेंगे तो स्वतः स्वरूप तो उसकी सत्ता और स्वरूप तो उसका स्पूरण दृश्य प्रपंच का ये विवेक विवेक सिद्धि है प्राणादीता की सिद्धि है अथ अच्छा, सर्वपत उसके देता की सत्ता और स्पूर्ति है यदि आत्म तागात्म्य कहेंगे नाद्यत्म भाव न ना ना ना नेदं, ना सेना कथं नितंचि सत्त विदो विदुंगद न आत्मा भावेन नाना जो कुछ द्वेत इधम द्वैतम नाना द्वितम आत्मा भाव नाना न ना आत्म ना प्रियन आत्मा तादात्म्य न द्वेत है जड़ उसके साथ आत्मा का में वास्तव कैसे होगा आत्मा तो है अजड़े आत्मा का तादात्म्य द्वैत के साथ अलग जिस है तो आत्मा तादात्म इधम नाना न ना ना। स्वरूप तो कहेंगे नाना जड़ अपन स्वरूप तो सत्ता न स्वेना कथन चन स्वेनापी कथन चना नहीं जड़ की स्वरूप तो नहीं होगी सिद्धवान पर स्वयं प्रकाश रूप हो जाएगा जड़ उचित रूप हो जाएगा आत्म हो जाएगा वा आत्मा, आत्मा से नहीं होगा न पृथक न अपृथक आत्मा से पृथक कोई वस्तु वास्तव सिद्ध नहीं होगा और आत्मा अभिन्न होकर के ये भी नहीं होगा आत्मा से अभिन्न जड़ नहीं होगा इसी तत्वविदो विदु तत्वविद लोग जानते कुछ भी वस्तु आत्म रूप से नहीं आत्म भिन्न रूप से भी कुछ नहीं ठीक है में इदम ही नाना भूतम द्वितम न आत्म तादात्म इदम पद से नाना भूतम द्वितम दिखता है प्रकृति का विषय किंतु आत्म तादात्म्य ने सदुना रहती के साथ जड़ का तादात्मा नहीं हो सकता है जड़ा जड़े विरुद्ध स्वभाव है जड़ है द्वेत जड़ है आत्मा दोनों का विरुद्ध स्वभाव हमसेत्म्य एक नहीं हो सका भेदादिशन आत्मात्म्य नानात्तिया आत्मा में कोई भेद आदि नहीं भेदादिशन्य आत्म तादात्म्य भेद नहीं कोई विशेष नहीं आत्मा में अवय नहीं ऐसे शुद्ध आत्मा स्वरूप निर्भेद निर्विशेष निर्वय उसे आत्मा के तादात तादात्म्य यदि देवता का हो जाए तो फिर नानात् नाना तो नाना कैसे होगा आत्मा तो द्वितीय, है असंग है उसके साथ देवता का तादात में हो गया तो द्वेत में नाना सिद्ध नहीं होगा द्वित नाना दिखता है इसलिए आत्मा के साथ उसका तादात्मा नहीं है न आत्माभावना नाना एदम द्वितीय दुष्हित आत्माभावना यदि नहीं है तादात्म्य नहीं स्वतंत्र हो देव न स्ना कथंचन जड़ नानभूत वस्तु तो, स्वतंत्र कपंचन सिद्ध नहीं हुआ स्वेन सत्ता प्रतीतरअनयानपेक्षता लक्षण स्वातंत्री मेघम दे पारय स्वातंत्र पा क्या है सेन स्वत्ता प्रतीत्योरअन्यअपेक्षता लक्षण हे स्वातंत्र सत्ता प्रतीतोरअनयानपेक्षता सत्ता और प्रती के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं हो तो स्वतंत्र होगा अन्य की अपेक्षा हो तो स्वतंत्र नहीं पर तंत्र होगा स्वकीय सत्ता प्रतिति हो अपने सत्ता तो और अपने प्रतीति के लिए सप्तमी सत्ता प्रतीत हो स्वकीय स्वरूप स्वतंत्र होने के साथ संबंध सत्ता प्रतिति हो अन्य अनपेक्षता अपनी सत्ता और अपनी प्रतीति में अन्य की अनपेक्षता लक्षण के स्वातंत्र स्वातंत्र ना नादन द्वितुम से तुम पा रहे थे ये द्वैत सिद्ध नहीं हो पा रहेगा नहीं सकता तथा स्वतंत्र शक्ति आत्मा प्रसंग यदि ये द्वैत स्वतंत्र हो जाए तो सकिय सत्ता स्पूर्ति है अन्य अपेक्षा के बिना यदि पूर्ण हो गया तो आत्मा हो जाएगा आत्मा ही स्वतः है स्वयं प्रकाश है द्वैत यदि स्वतंत्र हो जाए अपनी सत्ता स्पूर्ति से ही भान हो अन्य सत्ता स्तृति की अपेक्षा नहीं करे तो आत्मरूप हो जाएगा अनात्म अद्वैतत्व तो आप अर्थ क्या होगा जो अनात्मा है वो आत्मस्वरूप हो गया स्वतंत्र हो गया तो ही अद्वैत स्वरूप हो गया अनात्म अद्वैतत्व तो आप किंच किमिदं द्वैतम अन्योन्यं अ पृथक वा भी वक्तव्य जितने द्वैत है परस्पर भिन्न है अतः भिन्न है ये विचार करना विवेक करना है परस्पर भिन्न ना पृथक परस्पर भिन्न ऐसा नहीं है न ही किंचित द्वैतम परस्परम पृथक अभी सिद्धति वस्तु द्वैत प्रपंच दिखता है परस्पर भिन्न वो सिद्ध नहीं होगा घट पट विचार करना घट से पटा भिन्न दिखता है घट तो का भेद पट में है पट पट्र का भेद घटमय से व्यवहार किया जाता है जो विचार करेंगे घट का भेद कहाँ रहेगा अपने में क्यों नहीं रहता है घट भेद अपने स्वयं में रहेगा अपने में नहीं रहेगा अर्थात भिन्न में रहेगा भेद कहाँ रहेगा भिन्न में तो पहले भिन्न निश्चय होते भेद रहेगा अब भिन्न कौन होता है जहाँ भेद रहेगा हाँ भिन्न होगा भेद रहन से भिन्न होगा और भिन्न में भेद रहेगा तो भिन्नत्व तो निश्चय होने पर भेद रहता है मालूम होगा और भेद रहता है निश्चय होने पर भिन्न सिद्ध भिन्न सिद्ध होगा हो जो अनुन्यास होगा और आगे दिया है टीका में धर्मी प्रतियोगी रूप आवच्छिन्नते न्यायास धर्म प्रतियोगी रूप आवच्छ एक धर्मी एक होता है धर्मी। धर्म जिसमें से कहा धर्म में धर्मी। धर्मी तो उसमें है और एक भेद का प्रतियोगी ये अनुयोगी एक प्रतियोगी और एक अनुग धर्मी ये दोनों रूप विशिष्ट होकर के प्रतियोगी एक है और अनुयोगी है अनुयोग प्रतियोगी में भेद होता है जो घट रूप प्रतियोगी से भिन्न है अनुयोगी एक प्रतियोगित्व में एक अनुयोगित्व में ज्ञान होगा अनुयोग जो होगा भेद जिसमें रहेगा वो पहले घट से भिन्न होना चाहिए तो भेद रहेगा इस प्रकार अनुयोगित्व तो, प्रतियोगित्व तो ज्ञान एक ना भेद निश्चय नहीं होगा अरे भेद ज्ञान के बिना कौन अनुयोगी कौन प्रतियोगी किसका भेद कहाँ है ये भी निश्चा नहीं होगा अनुन्यास रहे तो आप अनुन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्यास रहे पृथ्वत बुद्धि न घटते परमाणुत्व बिना धर्मी प्रति ज्ञान है धर्मी प्रति ज्ञान से ही पृथ्वी बुद्धि होनी चाहिए किंतु धर्मी और प्रतियोगी अलग है स्वयं प्रतियोगी धर्मी नहीं प्रति घट है घट का भेद घट में नहीं रहेगा अन्य में रहेगा तो भेद ज्ञान के बिना धर्मी प्रतियोगी बुद्धि नहीं हुई और धर्मी प्रतियोगी बुद्धि के बिना भेद ज्ञान नहीं हुआ ये अनन्यास से धर्मी प्रतियोगी रूप अवश्य न विशिष्ट होने से अनुन्यास धर्मत्व स्वरूपत्व दुर्वच नाथ भेद घट का भेद पट में रहेगा घट का भेद जो पट में रहेगा वो भेद क्या पट का धर्म है या पट का स्वरूप है ये विचार करते हैं घट का भेद पट में रहता है पट हो गया धर्मी पट का धर्म है भेद पट का धर्म भेद है या पट का स्वरूप है पट का स्वरूप तो नहीं होगा क्योंकि पट स्वरूप के ज्ञान के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है किंतु पट में रहने वाले घट भेद ज्ञान के लिए घट ज्ञानी की आवश्यकता है प्रत्योगी की ज्ञान अभिषेक अभाव का लक्षण है प्रत्येक घट रूप और के ज्ञान के बिना भेद का ज्ञान नहीं होता है यदि घटभेद पटस्वरूप होता तो पटस्वरूप के ज्ञान के लिए जैसे घट आदि की किसके किसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं तद अभिन्न भेद के ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किन्तु भेद ज्ञान नियमतः पृथ्वी ज्ञान सापेक्ष है और धर्मी पटादि के ज्ञान किसके ज्ञान सापेक्ष नहीं इसलिए घट का भेद जो पट में रहेगा वह तो पट स्वरूप नहीं हो सकता है दीदी कहेंगे धर्म पटका धर्म है घटभेद यदि घटभेद पट का धर्म हुआ घटभेद का है तो घट विषित भेद में भेद में घट विशेषण है। घट विषित भेद पटका धर्म हो गया तो घट भी पटका धर्म हो गया घट विषित भेद पटका धर्म है तो घट भी पटका धर्म हो गया इसी प्रकार पट भी घट का धर्म हो जाएगा पट भेद घट में रहेगा भेद उसके अंतर्भूत हो गया घट भी उसका स्वरूप कहेंगे तो यदि पट स्वरूप है तो घट पट एक हो जाएगा और धर्म कहने के लिए वो भी धर्म भी घट का भेद पट में है वो भेद भी पट से भिन्न है भेद का भेद पट में रहेगा क्योंकि एक रूप नहीं है धर्मधर्मी भाव होने के लिए भेद का भी भेद पट में रहेगा घटभेद पट रूप नहीं भेद से भिन्न है पट तो घट भेद का भेद पट में रहेगा और घट भेद का भेद भी पट में जो रहेगा उसका भी भेद रहेगा घट भेद का भेद घट भेद भेद का भेद, भेद, भेद ये सब अनावस्था नाव, होते कहेंगे कहेंगे स्वरूप है तो स्वरूप में सब कुछ अंतर्भाव हो जाएगा जैसे घटभेद यदि पटस्वरूप है तो घट भी पटस्वरूप हो गया क्योंकि भेद में घट प्रविष्ट है घट विचित भेद पट पटस्वरूप हो गया तो घट भी पट पटस्वरूप हो गया यदि भिन्न कहेंगे तो घट का भेद रखेंगे भेद का भी भेद पट में रहेगा भेद के भेद भी पट पटस्वरूप नहीं उसका भी भेद रहेगा उसका भेद भी पट पटस्वरूप नहीं उसका भेध का भेध भेद का भेद रहेगा यह अनावस्था दो इस प्रकार भेद पट का धर्म है या पट का स्वरूप है ये भी निश्चय नहीं कर सकते दुर्वचत्व धर्मत्स्वरूप दुर्पच्वाद ना कि होता सिन्थक नहीं अभिन्न होकर सिद्ध हो जाएगा कोई वस्तु अनुनम पृथक नहीं अपृथक अभिन्न होकर सिद्ध हो जाएगी ऐसा नहीं ऐसा यदि सब अभिन्न हो जाएंगे तो घटपटादी शब्द नाम पर्याय तो प्रसंग है घाटापट यदि अभिन्न कहेंगे तो घट का जोर तो है पटक का भी अर्थ है का भी अर्थ है लेखन का भी अवर्थ सब तो पर्याय प्रसंग है पर्याय यदि हो जाए तो फिर व्यवहार लोप आ पाता अलग अलग शब्द प्रणी जहाँ कहे तो एक ही अर्थ है घाटा का हो तो जो अर्थ है जल तो वही अर्थ है वनी का अर्थ सब अर्थ एक हो जाएगा ऐसे व्यवहार ही नहीं होगा ना पृथक न पृथक ना पृथक किंचित तत्विद तो विद अत तो वास्तव का कारण सर्वथा निरूप्या निरूपणाशह द्वित मेरी फलित व्यवहार होता है घट से भिन्न पट कहा जाता है किंतु वो भेद पारमार्थी के निश्चय नहीं हुआ भेद ज्ञान होने के लिए धर्मी पृथ्वी ज्ञान चाहिए धर्मी पृथ्वी ज्ञान के ना भेद ज्ञान नहीं हुआ और भेद जो रहेगा भिन्न में रहेगा या अभिन्न में रहेगा स्व में क्यों नहीं रहता है क्योंकि स्व भिन्न नहीं है अर्थाध भिन्न में भेद रहेगा तो भिन्नत्व निश्चय क्यों ना भेद नहीं रह सकता है अभिन्नत्व निश्चय नहीं होगा भेद ज्ञान के बिना ऐसा अन्य दोषों से भेद सिद्ध नहीं होगा पारमार्थी नहीं ऐसे व्यवहार होता है व्यवहार तो मिथ्यावस्था में व्यवहार हो जाता है पारमार्थिक रूप से सिद्ध नहीं होगा वास्तव आकार निरूपण आश्रम एवं वास्तवण न सहते निरूपण सता है इस्लोक दर्शन अद्वैताशिव कहा गया था त्र हेत्वंतरोपनपर दूसरा हेतु कथन पर श्लोक भगवान भाष्यकार दिखाते हैं उतच अद्वैताशि अद्वैताशिवा क्यों किस कारण से ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर है यत्र तत्र अनस्मत त्रशुम भवे नानाभूत अन्न पृथक अन्य अनेक का भेद यत्र युष्ट जहाँ दिखा गया जहाँ नाना है द्वित ना दुहित हे तम भवि तदेव स्फुटी नातमी तरह परूत हो गया भय कारणत्वं अन्यस्य अन्यस्मात् जहाँ प्रकटय गया भेद वो असीव तत्र त्र व्याघ्रचुराद व्याघ्रचुराद में भय कारण भेददर्शन भय कारण अव्यय वस्तूनी नशन भयकार अव्ययपरम सियात्म प्राणादि संसार जातम जगद आत्म भाव परेण निरूप्यण नास्तुअम अद्वै परमार्थ सत्या आत्मनि परमार्थ सत्य आत्मा है अद्वैय इसमें प्राणादि संसार जातम प्राणादि संसार जितने सब दिखते ही करवा जगत आत्मभावे न निरूपण करेंगे आत्म रूप से न आत्मत्व आत्माभिन्न परमार्थ स्वरूप निरूपण करेंगे तो नाना वस्तुअन्तर्भूत न हो आत्मा तादात्म्य नहीं होगा आत्मा है चिद रूप प्राणादि जहां संसार जड़ है दोनों का में एक रूपता नहीं हो सकती, एक सके यदि तादात्मक मानेंगे तो आत्म रूप हो गया नाना वस्तु अन्य वस्तु सीधा ही नहीं होगा ठीक है मैं अध्यस्तम अधिष्ठान रूपेण तत्व तो, तो, तो निरूपमाणम असदैव होती दृष्टान्त माना अध्यस्त को जो निरूपण करेंगे अधिष्ठान रूपेण अधिष्ठानी सत्य हो जाएगा अध्यस्त असत हो जाएगा अध्यस्त सर्व को अधिष्ठान रूप से तत्व तो निरूपण करेंगे सर्प अभ्य रज्जु यदि निश्चय हो गया तो सर्प असत हो गया सर्वे दृष्टान प्रकाश है न निरूप्य मान नाना भूत कल्पित सर्पोस्त तद रज स्वरूपे न प्रकाश ज्ञान से निरूपण हो गया प्रकाश से निरूपण हो गया रज स्वरूप से निरूपित हो गया तो नाना बूद सर्प आदि कुछ ही नहीं कल्पित सर्व नहीं सदा में प्रदीप प्रकाश न प्रकाश के द्वारा निरूपण होता है अधिष्ठान मात्र समारोपित सर्प यदा निरूपित प्रदीप प्रकाश से दिखा गया वो सर्प नहीं है आरोपित है वो तो अधिष्ठान रज्जु ही जो रज्जु से सर्प का निरूपण हुआ सदा नाश हो तद असो सर्प राज्य से भिन्न रूप से सिद्ध नहीं होता इसी प्रकार तथा जगत अपने आत्म रूप से निरुप्रमाण हो गया आत्मन तदात्म तो आत्मा से अतिरिक्त जगत है ही नहीं द्वित वक्त तो नाना सिद्ध ही नहीं होगा न अन्यतन सिद्ध्य अन्यतन सिद्ध नहीं होगा आत्म रूप हो गया न आत्मभावे न्याख्या हुई एवं थम पाद व्याख्या पाद व्याखे व्याख्यान करते भगवान भार कर। ना नात्म भाव न सेना कथन द्वितीय पाद प्राणादत्म इदीत कदाचि रज सर्पवत्त कल प्रपंच अपने नपने स्वे प्राणत्म ईश्वर तो तो से दिखता है ईश्वर से कदाचित तत्व तो विद्य से इतना रजू सर्प जैसे कल्पित कर दे कल्पित होने से कल्पना काल में भी नहीं है रजू सर्प कल्पना काल में भ्रम काल में भी सर्प नहीं है अन्य काल में तो बाद हो जाता है भ्रम काल में भी सर्प नहीं जब भ्रम काल में सर्प मानेंगे तो फिर भ्रम क्यों होगा लोग कहते सामान्य लोग मुझे भ्रम हो गया सर्प नहीं मैं सर्प समझ कर डर कर भागा सर्प नहीं है जब बाध हो जाता है कहा जाता है नायम सर्प ये सर्प नहीं है सर्प पहले भी नहीं था अभी भी नहीं आगे भी नहीं होगा के बाद होता है, कोई ऐसा नहीं कहता इधानी नायम सर्प भ्रमण डर कर भाग गया आकर देखा रज्जु बता हाँ अभी सर्प नहीं है ऐसा बाध हो नहीं होता है नायम सर्प इधानी नायम सर्प इसका पहले सर्प था ऐसा कोई था नो का मूर्ख भी नहीं करता कहता ये सर्प हो नहीं सकता ये रज है सर्प नहीं है बिल्कुल नए सर्प कई कार्य के नहीं सत्य प्रतियोगी ये मिथ्या है कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं रज सर्प दृष्टांत दे कर दें अद्वैतवादी प्रपंच मिथ्या तो सिद्ध करते हैं तो कुछ लोग रज सर्प होते सत्य सत्य रज सर्प उत्पन्न हो गया सत्य में रजत सत्य रजत उत्पन्न हो जाता है क्योंकि माने से सब पदार्थ तो सर्वत रहे सुखते रजत बन जाए। यदि सुत में रजत तो बन जाए ब्रह्म काले सबको रजत तो दिखना चाहिए रज्ज में सबको सर्प दिखना चाहिए को सर्प नहीं दिखता है भ्रांत जितने भी सब एक मतलब नहीं कोई कहता सर्प कोई कहता जलधारा कोई कता भूषित्र गंध माला बहुत और जो सामान्य बाल भी पास में बैठा है वो हसरा है देख है देखो रज्जु के लोग सर्वत में भाग रहे, देख रहे यदि उनके भ्रांति काल में रज सर्प उत्पन्न हो जाए तो सबको भी सर्प दिखना चाहिए ऐसा नहीं होता है अभी वे की सामान्य लोग भी कहते सर्प पर नहीं था सर्प हो नहीं सकता है ये तो रज भी है सर्प कैसा होगा सर्प कहा सर्प ही इसलिए त्रैकाली का निषद होता है ब्रह्म काल में भी तो वस्तु होता नहीं है यदा सर्प नि तथा ना तो तद व्यतिरिक्क सिद्ध सेना ना विद्यते कदाचित कदचिदी कभी भी, भी प्राणि नहीं कल्पित रज सर्भवी कदाचिदी कलस्था कल्पना के पहले नहीं कल्पना के बात तो नहीं कल्पनावस्था धीर् न पृथकमा नृथ न पृथक्यो न पृथक प्राणादस्तु प्राणादि वस्तु परस्पर भिन्न नहीं व्यवहार काल में महीश। इस प्रकार प्राणादि नहीं <coughs> तो अनुन्यास प्रयत्न में दुर्वचत्व आपसे कैसे तो निश्चय होगा भेद रहने पर भेद ज्ञान कैसे होगा भेद कहाँ रहेगा भिन्नत्व तो निश्चय के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा और भेद ज्ञान के बिना भिन्नत्व तो निश्चय नहीं होगा एक दूसरी धर्मी प्रति ज्ञान के बिना पृथक तो निश्चय भेद ज्ञान नहीं होगा और धर्मी प्रतियोगी ज्ञान भेद ज्ञान श्ञें श्ञें के बिना नहीं होगा स्वयं धर्मी स्वयं प्रति क्यों नहीं होता है स्वयं भेद नहीं इसलिए तो भेद ज्ञान होने पर धर्मी प्रति ज्ञान होगा प्रतियोगी से भिन्न धर्मी इन धर्मी से भिन्न प्रति ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए और भेद ज्ञान के बिना धर्मी पृथ्वी ज्ञान नहीं होगा धर्मी ज्ञान के बिना धर्मी पृथ्वी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा भेद केवल स्वरूप ज्ञान नहीं होता कस्य भेद पुत्र भेद अभाव आदि कहेंगे तो पृथ्वी ज्ञानी की आवश्यकता है पृथ्वी ज्ञान क्यों ना अभाव ज्ञान नहीं होता सारी कहीं नास्ती तो प्रश्नों का किम नास्ती अभाव कस्य अभाव पृथ्वी ज्ञान क्यों ना केवल अभाव का ज्ञान नहीं होता भाव को विशेषण देने के लिए धर्म ज्ञान ज्ञान का होगा ज्ञानी इसलिए धर्मी अनुन्या जो अनुसे पृथोत्व दुर्वचन नहीं कहा जा सकता है वैधर्मी उदाहरण तो प्राचीतिक अधिकुद्धम यदि पृथक तो सिद्ध ही नहीं होगा ये यथा अस्वा महथक अस्वस्य महिष पृथक है इस प्रकार द्वहित पृथक नहीं है तो अस्वस्य महस पृथक है ये वैधर्मी उदाहरण प्राणादि में पृथत्व नहीं ये स्वास्थ्य महेश में पृथक तो है तो अस्वस्य महेश में पृथक तो है प्राणादि में तो पृथत्व नहीं किन्तु वहां पृथक है उसका विपरीत उदाहरण वैधर्म उदाहरण दिया तो ये उदाहरण कैसे सिद्ध होगा अश्व समय से, से, से पृथत्व कैसे सिद्ध होगा वैधर्म उदाहरण तुम प्रातिथिकम पृथत्व अधिकृत अविरुद्धम प्रातिथिक पृथ्वत्व को लेकर के ही व्यु धर्म उदाहरण प्रतीत होती है ये हम नहीं मानते व्यवहार नहीं करते बात नहीं हम कहते घट से पट अभिन्न कहा जाता है ये प्रतीत होती है व्यवहार है किन्तु विचार जो करेंगे अज्ञान से मूढ़ के द्वारा विचार विचार के मना व्यवहार तो होता है घट से भिन्न पट पट से भिन्न घट ये सब व्यवहार को मानते है हम भी मानते हैं लेकिन जो विचार करते हैं तब तो निश्चय नहीं होता है कैसा निश्चय होगा भेद घट से पट भेद है भिन्न कैसे निश्चय होगा घट का भेद पट में है। भेद ज्ञान कैसे होगा धर्म प्रति ज्ञान होना ऐसे विचार करने पर वो अनुन्यास दोष से निश्चित नहीं होता है उदाहरण देने के लिए प्राकृतिक भेद को लेकर के उदाहरण है कोई विरुद्ध नहीं ना न पृथकिन ना पृथक इत्यादि व्या करती पृथक नहीं तो अपृथक तो अभिन्न रूप से सिद्ध हो जाए ये व्या करती अत अतो असत्वात् तो ना पृथक विद्यति अन्योन परेनवा यदि कल्पित वास्तव नहीं तो परस्पर अभिन्न कैसे होगा अपृथक भी नहीं अन्यो परस्पर अभिन्न है परेनवा अन्य किसके साथ अभिन्न कोई व्यवस्था ऐसा नहीं होगा द्वैत से प्राग उक्त न्याय न सत्वाद न तद अन्य परे न वा वहअपृथक होता सिद्ध मरती कल्पित ही वास्तव तो सिद्ध नहीं होता है न स्वतंत्र सिद्ध होता है न आत्मता सिद्ध होता है यदि है नहीं तो परस्पर अभिन्न नहीं हो सकता है न परे न परे तो नत्म आत्मा से भी अपृथक हो जाएगा द्वैत तो व आत्मा से अपृथक हो जाए तो आत्म सिद्ध हो गया तो आत्मा से तो रहा नहीं द्वैत ही नहीं रहा तो द्वैत अवशिध अतः बाद अब तो द्वनिरूपत्वा न किंच द्वैतम नाम अस्थित ब्रह्म विधान मतम दुनरूपस् ऐसे व्यवहार तो चल रहा है किन्तु विचार स्वप्न में भी व्यवहार होता है द्व्य तो कुछ नहीं होने पर भी व्यवहार भय कम्प सुख दुख सब कुछ होता है किंतु वास्तव नहीं है इसी प्रकार व्यवहार सब होने पर भी जब विचार करते हैं ब्रह्म ज्ञानी लोगों का निरूपण नहीं हो है कोई द्वैत नाम वस्तु ही नहीं दृष्टि हि देतम भय हेतु यदा देतम ये दैत भय दैतहेतो भय तदस्पृष्ट पुनरअत अभयम है अद्वैत सेपुषा सबद्धा वस्तु वह अद्वैत वह अभयह अभय के प्रश्न अतौ नहीं अदेत में देतम दैतमेहे अद्वैत वो शिव सर्व प्रतीोचरता प्रकृति का विषय ज्ञान का विषय क्यों होता है? नहीं होता आचरती आचरती नहीं आचरती इत्यासंख्या है हाँ ये बना दो आचरती इत्यासंख्य आचर तीसंख्या ती दीर्घ बना दो आचरती इत्यासंख्या नया में है आचरति इति वीतराग वी भी भी प्रपंचो पर, प्रपंचो वीतराग क्रोधेरि क्रोधेरि वेद वेद प्रपंचो प्रकृतिगोचरता आचरती आशंक्यातरागभय क्रोधेर्मुनपगै निर्विकलो हय वेद प्रपंचोपमोद्वयतराग मुनि अव्य प्रपंचोपमो निर्विकल्पो दृष्टः सौक ज्ञान का विषय क्यों नहीं प्रश्न किया गया तो ज्ञान होगा ऐसा होने पर बीतराग भय क्रोधे रागस् क्रोधस् राग भय क्रोधा यहाँ राग देश भय क्रोध जिनका नष्ट हो गया मुनिभ वेदपग वेदपार्छन वेदपा वेद के पार वेद के को जानने वाले मुनिभ मनन कर्यल के द्वारा अय निर्विकल प्रपंच उपशम अद्यय दुष्ट साक्षात्त अनूत निर्विप निर्गत विकल यत विकलरहित प्रपंच से उपशमस्म प्रपंच निवृत्तिपलक्षित आनभूतरा टीकाधवधुराणमे यथोकम अवैतदर्शन नाम ये प्रतिबंध है अवैतदर्शन रागभय क्रोध रागदेशादी कलम थे प्रतिबंधक ये प्रतिबंध विधुराण प्रतिबंधरों का ही यथोकम अद्वैत दर्शन जो अद्वैत शिवरूप कारण उसका ज्ञान होता है न सभी श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार दर्शन स्तुति करते है आचार्य गोड़ पात्र स्तुति क्यों करते हैं टीका में कहते प्रबुद्ध उपकुरतीशेष स्तुति करने पर अद्वैत दर्शन के उपाय में प्रवृत्ति प्रभु प्रभु साधक उपाय में प्रभु ज्ञान साधन राग भय क्रोधादी सर्वदोष ही राग भय क्रोध तीन इंडिया है उपलक्षण तो है राग भय देश क्रोध तो आदि सर्वदोषी सब दोष आदि पद दिया आदि आदिपद नशन प्रतिबंध कहा सर्वे दोषा संग्रह सम्यक दर्शन के प्रतिबंध सब दोष का, का ग्रहण हो गए सर्वदोषी सर्वदा सर्वदा दोष रहित होना चाहिए और मानित तो मदम भिक्तम गीता में ज्ञान का साधन को ज्ञान सब दोष कहा गया और मानित तो गंभीतित्व आदि उसका विपरीत तो सब है अज्ञान यदत्व ने था उनको अज्ञान सब गया तो ज्ञान का प्रतिबंधक सब जितने सब लेने के लिए आदिपद भगवान वाक्य कार्य देकर कहते हैं विगत राग भय देश क्रोधादि ही सर्वदा सर्वदा भी कहना पड़ेगा टीका में रागादि को यदा कदाचित तो अनधिकारी नाम अभी संभवती जो अनधिकारी है हमेशा ही राग द्वेश करते रहते हैं, इस हो जाते हैं राग द्वेश अपने कुछ प्राप्त हुआ उस समय शांत होकर बैठे, किसी में, में राग नहीं देश नहीं, कभी तो कभी श्रद्धासन अवस्था में रहते राग आदि विमुख राग देशादि रहित का अभिमुख उनके निवृत्ति तो कभी कभी हो जाते अधिकारी में तो उनको ज्ञान हो जाए और तो विष्णसी सर्वदा ये दोष से सर्वदा रहित तो होने पर ज्ञान होगा कभी तो कभी तो हो जाता है अत्यंत मिथ्या भाषण करने वाले वाला कभी सत्य बोल देता है असंत क्रोध करने वाला भी अपने पुत्र आदि के साथ क्रोध नहीं करता असंत देश करता है तो हमेशा द्वेश नहीं करता है। इस प्रकार कभी कभी राग आदि का अभाव हो जाता है इतने मात्र से ज्ञान नहीं है रवादा सर्वदा होनी चाहिए सदा राग आदि व्यावृत्त हो विवेकम हेतु प्रपंच राग आदि के निवृत्ति होने सर्वदा हो कैसे हेतु क्या है विवेक विवेकम हेतुम प्रपंच विवेक ही हेतु विवेक करने पर ही सर्वदा राग आदि का अभाव होगा अविवेक को कभी कभी राग का अभाव हो जाता है वो नहीं लेना सर्वदा होने के लिए विवेक हैसे मनिधीर मननशील ही विवेकी व्यक्ति तो विवेक तो का विचार करने वाले मननशीलक उनको ही ऐसे राग के अभाव होने से ज्ञान होगा विवेक तो पद शक्तर वाक्य तात्पर्य से परिज्ञान कारण में क्या है विवेक के लिए कारण क्या है सामान्य विवेक तो होता है शब्द अर्थ ज्ञान निश्चय करने के लिए पद शक्तर वाक्य तात्पर्य परिज्ञानम पद और पदार्थ ज्ञान होने के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए शक्ति ज्ञान क्यों ना पद के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो शक्ति ज्ञान चाहिए पद शक्तर परिज्ञानम कारण विवेक के लिए पद शक्ति का ज्ञान पद की शक्ति पदार्थ में पद पदार्थ संबंध है शक्ति ज्ञान कारण शक्ति ज्ञान होने पर भी सत्य के पद के अर्थ का ज्ञान हो जाए फिर भी तात्पर्य ज्ञान के बिना शब्द वो नहीं होता है संधवम आनय संब्द का अर्थ लवन होता है अश्व भी होता है तो वहां वाक्य तात्पर्य देखना पड़ेगा क्या कहना चाहता है वक्ता तभी ज्ञान होता है पुत्र तो कहता है मैं सत्र के घर में भोजन करने के लिए जा रहा हूं पिता कहता है विषम भूक्ष खाओ तो शब्द का अर्थ हुआ विषय खाओ कि किन् तात्पर्य ज्ञान है विषय खाने में तो विषक खाओ ये पिता पुत्र को कहते ये नहीं तो शत्रुग्रह से घर में भोजन से निवृत्ति के लिए कहते विष खाओ तो तात्पर्य होने ज्ञान होने पर ही शाब्द बोध होता है तात्पर्य ज्ञान नहीं तो शाब्द बोध ठीक नहीं होता अन्यथा ज्ञान हो जाएगा इसलिए तात्पर्य के परिज्ञानम कारण उपनिषद वाक्य में भी उपक्रमा आदि से तात्पर्य ज्ञान होने पर ही शाब्द बोध होगा तात्पर्य ज्ञान नहीं है कहीं कुछ कहा गया उसके असत्य विदम अग्र आती थी आगे कहा गया असत तो, तो, तो, तो, तो, तो सब सत्य सत्य वितमग्रासी थे स्पष्ट आगे है आगे पीछे विचार नहीं करके असत्य विद्र से खुश हो गया हमारे मत आ गया पहले शून्य था शून्य से सब कुछ आ गया असत्य सजाए थे वहां अनभिवक्त नाम रूप को असत शब्द से कहा गया आगे पीछे करके विचार करने से निश्चय बताया और तात्पर्य ज्ञान की बिना हाँ। एक अंश ले लिया क्योंकि दुराग्रह अपने मत के लिए कहीं देख लिया अपने मत हाँ देखो असत था पहले असत्य ज्ञान के बिना शाब्दोध नहीं होता शाब्द बोध होने के लिए शुद्धि तात्पर्य निश्चय करने के लिए लौकिक वाक्य में भी तात्पर्य ज्ञान के बिना शब्द बोध नहीं होता है वैदिक वाक्य में तो उपक्रम उपाराज्य लिंग तात्पर्य ग्रह का लिंग है मीमाशा विचार किया गया उससे तात्पर्य ज्ञान होने पर ही शब्द बोध होगा तब विवेक होगा तो विवेक हो तो के लिए कारण होगा शक्ति ज्ञान तात्पर्य ज्ञान इसलिए कहा गया है मुन्नि भी वेद पार गई ही वेद पार होना चाहिए शब्द शक्ति ज्ञान नहीं हो तो विवेक ज्ञान नहीं होगा साधन भजन करके कोई कोई सिद्धि चमत्कार कुछ प्राप्त कर लोगों को दिखा देते हैं प्रसिद्ध हो जाते हैं शाब्द बोध तो ज्ञान सरल वेद पार गई अवगत अवगत अवगत वेदार्थ वेदार्थ वेदार्थ यही ते अर्थ वेदारेगतवास्तव जाना उन्हीं के द्वारा ही है दृष्टा निर्कल एव सम्य ज्ञाकारिण साधनचत सम्पन्नम्वा तुष निरूपय सम्यधिकारी साधन चतुष संपन्न ही है विवेक वैरा ज्ञाति है तो सर्वविकल्प शून्य तो दिखा गया दुष्ट तो उपलब्ध वेदांतार्थ तत्पर ही वेदांतार्थ में जो तत्पर है उनके द्वारा साक्षात्कार होता है प्रपंच उपशम प्रपंच दैतभेद विस्तर प्रपंच द्वैतभेद विस्तार है उपशम का प्रभाव युपशस्म बहुत सापंच अतए निर्विकृष्ट हिशन हिशब्वत्यम आह से वेदांतार्थ तत्पर ही उनके द्वारा ही ज्ञान होता है <coughs> सर्व विकल्प शून्य आत्मना स्म प्रपंच उपसमय विशेषण विकल्प ही आयम दुष्ट उसके लिए प्रपंच उपसम इसलिए कहा है विशेषण क्योंकि विकल्प शून्य को स्पष्ट करने के लिए प्रपंच नहीं तो विकल्प नहीं जैसे विकल्प का प्रपंच उपसमय जिसे में प्रपंच है ही नहीं वो ही होगा निर्विकल्पत्व सर्वविकल्प शून्यत्व को स्पष्ट करने के लिए प्रपंच उत्तर विशेषण दिया आत्मनो अभावत्व बहुगृहि प्रत्युद्य कोई कहते है सर्वविकल्प रहित है विकल्प तो अभाव हो गया तब का अभाव वैसे शून्य स्वरूप शून्य का आत्मा कहते कुछ नहीं आत्मा अभाव रूपे आत्मा अभाव रूप नहीं क्योंकि स प्रपंच उपशम का अर्थात प्रपंच से यस्मिन तत्व यमिन पद बहुगिरी के द्वारा अन्य पदार्थ है प्रपंच उपशम है जो प्रपंच उपशम अन्य पदार्थ है कोई है प्रपंच से उपशम करे तो प्रपंच का अभाव हो जाएगा ये शक्ति समास नहीं बहुगिरी समास प्रपंच से उपशम यमिन स्रपंच उपशम वह अभाव नहीं उपशम का स्वभाव प्रपंच का अभाव जिसमें जिसमें काम से कोई अधिष्ठा नहीं है इससे आत्मा अभाव रूपण अभावत्व का प्रत्युदास निराश किया जाता है बहुद समाज के द्वारा हेतु हेतु मत भावे में पुनर्वृति में विशेषण्ञात प्रपंच उपशम हो गया जिसमें प्रपंच का उपसमा अभाव होता है प्रपंचम अद्वित एक सत्य वस्तु है प्रपंच का अभाव है इतने से अध्यय आ फिर अद्यय क्यों कहते हैं होगी तो दो विशेषण पुनर्वृत्ति का निषेध करते हैं हेतु हेतु मत प्रपंच उपशम जिसमें है वही है सम्यक दर्शन अधिकारी दर्शितान उपस दर्शन के अधिकारी जिनको दिखाया <coughs> <ग्णाँ> अद्य सम्य साक्षात्कार ज्ञानकिली उपस्य विगत दोषरव पंडित वेदातापर संुम शक्यो नान्य रागदितेत सपक्षा श्लोक का भी का प्राया विगतदोषरव पंडित राग देश भय आदि दोष रहित अंत करने में कलुषित कलुष दोष के अभाव होने पर ही पंडित ही वेदार्थ सबसे जानने पर विवेकियों के द्वारा सन्यासी भी ऐसा त्रय रहित होने पर ही वेदार्थ विचार करेंगे निधि कर सकते इच्छा यदि कुछ बना रहे ऐसा अथवा किसी सन, आश्रम धर्म करने में उसमें बंधन रहे तो आत्मतत्व तो तो का विचार सवन मनन निधि प्रवाह लगातार नहीं हो सकता है इसलिए सन्यासी भी क्षीर निर्विवेक वाले परमंश परिराजक स्नात रहे त्याग करके जो विचार करते वेदांत अर्थ तत्व का निरंतर विचार करेंगे तभी परमात्मा दृष्टि सत्यों तभी साक्षात्कार हो सकता है अनादिकाल से वासना बहुत है विपरितरण तो देहात में अत्यंत दृढ़ है विचार से उसकी निवृत्ति नहीं होती सब छोड़ करके जब उसमें लगता है और यह निश्चय करता है कि उस साक्षात्कार मुझे करना ही है साक्षात्कार से अभी तो कुछ भी नहीं करने का ये निश्चय हो तो उसमें लगेगा कोई कोई कहते हैं कि हम तो कुछ साधन करेंगे एक साल साधन करेंगे कोई कहता है बारह वर्ष साधन करेंगे कुछ ना कुछ नियम करके जब निश्चय करके बारह वर्ष ही साधन करेंगे तो उसके बाद आरंभ करता है तो ये विचार करता है बारह वर्ष के बाद क्या करेंगे बारह वर्ष के बाद क्या करेंगे ये विचार शुरू कर दे तो 12 वर्ष में वही कल्पना करते करते ये साधना भजन कुछ नहीं होता किसी समय के अंदर निश्चय करके परमात्मा को अपना अधिनय बना देना ये मूर्खता है उसको प्राप्त ही करना और कुछ भी नहीं करना ऐसा यदि निश्चय कभी हो तब ये बहुत जल्दी भी प्राप्त हो सकता है यदि सीमित रखे इतने समय में उसे करना है तो प्राप्त नहीं होगा संकल्प कुछ भी नहीं रखे तो संन्यासी भी भगवान कहते ऐसा त्र संयास होने पर ही साक्षात्कार हो सकता है न्य रागादिकलुषित चेत रालुषिम रागादि कलुषित रागदिकलुषिता से तो ये रागादि कलशिता चेतागा कलुषित चेत जिनका चित्त रागादिद से कलुषित उनके द्वारा साक्षात्कार नहीं हो सकता है स्वपक्षपाती दर्शन नहीं स्वपक्षपाती दर्शन ये जिनका दर्शन अपने पक्षपात अपने पक्षको ऐसे कोई वेदांत श्रवर्ण करते ही कुछ मत दुराग्रह लेकर पहले से निश्चय रखते ही ये हमारे मत को हम पुष्ट करेंगे कोई पहले से निश्चय करते इसको पढ़ेंगे पढ़कर करके हमारे मतों को हम सिद्ध करेंगे ये लेकर बैठते हैं तो मत सिद्ध करने का क्या जो सिद्ध है वो सिद्ध है जो असिद्ध है असिध्य है सिद्धा असिध इसे चल रहा है शुरू सब मत है कोई मत का अभाव नहीं बहुत मत सब है मत की पुष्टि करने के लिए अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए मत पुष्ट है सब मत है पर्याप्त चार वाक मत ही पहले से पौन का मत नहीं सौमत पर्याप्त रूप से सब कुछ है विपरीत पूर्व पक्षी के मुख्य जितने शंका हो सकती मत है ही कोई मत को पुष्ट कर कोई कर जाए कुछ नहीं वास्तव तत्व को समझ लेकिन में दुराग्रह लेकर बैठे तो ग्रहण नहीं हो सपक्षपाती दर्शनी कार्कि आदि भी तर्क के द्वारा निश्चय करना चाहते सुर्ति के, सुर्ति को पहले प्रमाण मान कर अनुकूल तर्क है प्रमाण नहीं मानकर तर्क के द्वारा संभव नहीं मतराप नहीं कठोर तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होती अनिणो दर्शन वैशेषिक वैनाशिकादी शास्त्राधिज्ञान तदंतरित अनधिकार दिया तो राग आदि कल तो भी शास्त्र विचार करने वाले वैशेषिक न्याय वैशेषिक सिद्धांत तो। वैनाशिक बौद्ध है विनाश मे प्रशिक्षण सबका होता है इसलिए उनको वैनाशिक है कहते हैं शास्त्र आभिज्ञान आते हैं बौद्धों का भी शास्त्र बौद्ध जैन शास्त्र बहुत है अभी भी कुछ लिखवाते पंडित जैन लोग कुछ कुछ शास्त्र जिसे करते हैं वेदांत के तत्व को लेकर के पढ़ करके समझ करके थोड़ा अपने मत घोषा कर कुछ न कुछ, कुछ करते बौद्धों में खंड न ग्रंथ भी है बौद्धवादी अद्वैत भी शून्य तत्व उसका ही सब विकल्प हम ब्रह्म का विकल्प सब विवर्त और ब्रह्म के स्थान हटे शून्य होते, कुछ और कुछ नहीं विभिन्न प्रकार शास्त्र अभिज्ञ होने पर भी अभी तो उनके मत में चलने बहुत का, का बहुत बहुत वाले बहुत विरुद्ध हिंसा का अहिंसा का प्रतिपादन किया है बौद्ध धर्म में, इन अभी बौद्ध धर्म वाले मंथ भक्षण आदि करते बहुत विभिन्न प्रकार है जैसे लोग तो स्नान ही नहीं करेंगे शास्त्र के वेदक के विरुद्ध नास्तिक तो फिर उनके कुछ शास्त्र शास्त्र अभिज्ञान भी तद अंतर्भाव सूचाई थी वो भी उनके अंतर्भूत है उनके द्वारा साक्षात्कार नहीं होता था अपने पक्षपात दर्शन के द्वारा वेद ही मूल ग्रंथ है ये सर्वमत सिद्ध है अनादि है वेद और बाकी पौरुषे से बौद्ध जैन आदि वो भी मानते हैं उसको बनाने वाले कोई शास्त्र बनाने वाले हुए हैं किन्तु वेद ऐसे किसी ने बनाया नहीं ये अनादि है नित्य है भगवान केवल सूचिकाल में उसको प्रवर्तन कराते हैं स्मरण करके यथापूर्म अकल्पित जैसे पहले था ऐसे ही उसमें परिवर्तन कोई एक शब्द भी नहीं कर सकते नहीं करते ये अनादि इसलिए वैदिक दर्शन ही है बाकी अन्य जितने सात्र होने पर भी उसमें पक्षपात होने से ज्ञान नहीं होगा आस्ती का दर्शन भी तार्कि वैशेषिक न्याय आदि है दर्शन होने पर भी शुक्ति प्रमाण को गौण कर देने दवल तर्की द्वारा निश्चय नहीं होगा कि सुति सैनिकर्कने मत रात नहीं इसलिए सपक्ष पाती आदि दर्शन तारकिक दस्टिंग सक्य इस अभिप्राय